ईश्वर को मानने वाले अनेक बार ईश्वर के प्रति संशय करते देखे जाते हैं ईश्वर को स्वीकार करते हुए भी जब धीरे धीरे विचारशील होते हैं चिंतन करने लगते हैं दूसरों की कुछ बातें सुनते हैं आपस में बातें करते हैं तो कुछ कुछ चीजें उनको ऐसी दिखने लग जाती हैं कि ये तो बात जमी नहीं समझ में नहीं आई ईश्वर है तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है ये प्रश्न खड़ा होता है और जब वो व्याख्याएं ठीक नहीं हो पाती हैं तो जो दिख रहा होता है वो तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है तो संदेह तो ईश्वर पर ही जाता है ईश्वर के प्रति विश्वास कम हो जाता है ईश्वर को मानना भी छोड़ सकते हैं अथवा अन्य कोई ऐसा सिद्धांत या कोई चीज निकालेंगे जिससे कि जोर तोड़ के संगति का प्रयास करेंगे उसमें फिर कुछ और गलत बातें भी जुड़ जाती हैं कहीं न कहीं फिर अर्चन होती रहती है थोड़ा समझाएंगे फिर गड़गड़ोगे गर फिर कुछ करेंगे फिर कुछ होगा इसमें ईश्वर के द्वारा जो क्रियाएं कर्म किए जाते हैं उसका हमारे पर अधिक प्रभाव पड़ता है वो विशेष रूप से हमारे कर्म फल के रूप में और वो भी हमारे प्रति मनुष्यों के प्रति जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हमारे को बहुत प्रश्न रहते हैं विरुद्ध लगने लगता है और चीजें तो फिर भी थोड़ी समझ ली भाई ठीक है पशुओं ने जैसा किया पहले अब आत्माओं ने जैसा किया वैसा शरीर मिला हुआ है ईश्वर ने ये बना दिया ऐसा बना दिया वहां बहुत अधिक नहीं प्रश्न होते हैं अधिक प्रश्न अधिक शंका तो मनुष्यों के बीच में होती है कि जैसा हम ईश्वर को मानते हैं समझते हैं फिर देखते हैं कि यहां तो ऐसा हो रहा है ये ऐसा था इसके साथ तो ऐसा हो गया मैं ऐसा था मेरे साथ ऐसा हो गया उसमें तालमेल नहीं दिखता है विपरीत होता हुआ दिखता है ईश्वर के प्रति अविश्वास करने वाली चीजों में ये सबसे अधिक है ये सबसे अधिक समस्या खड़ी करती है कर्म और कर्म फल को देख करके अनेक व्यक्ति पूरे जीवन भर ईश्वर को मानते रहे ईश्वर के बारे में उपदेश देना समझाना वो सब होते हुए भी बहुत अच्छा जीवन भी जिया धार्मिक जीवन जिया मेहनत से किया सब अच्छा अच्छे व्यक्ति जिनको अच्छे धार्मिक कहते हैं ऐसा जीवन जीते हुए बड़ी अवस्था में एक कार दुर्घटना में पुत्र की मृत्यु हो गई अचानक आकस्मिक अब पुत्र का परिवार कम अवस्था तो कहा कि परमात्मा ने मेरे साथ में ऐसा कर दिया मेरे बच्चे को बुला लिया बच्चे को बीच में कर दिया अब उनके सामने समस्या हो गई परिवार को कैसे पाले किसी भी परिवार में युवा पुत्र चला जाए तो माता पिता को स्वाभाविक है बहुत दिक्कत होती है बच्चों को पुत्र वधु को औरों को संभालना देखना कैसे क्या करें और प्रिय पुत्र तो चला ही गया तो मन में भाव आता है कि मैं जिंदगी भर ये करता रहा ईश्वर को मानता रहा उपासना करता रहा उसका प्रचार करता रहा ईमानदारी से रहा परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया क्या फायदा है ऐसे परमात्मा को मानने का कहीं आज तक मैं गलत तो नहीं मानता था है ही नहीं परमात्मा और मैं मान रहा हूं ऐसी ऐसी घटनाएं है, वास्तविक हैं, होती हैं हो जाती हैं क्यों उनके मन में ऐसा आया हमारे समाज में ईश्वर को बहुत अच्छे ढंग से जो मानते हैं वो भी ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं कि वो कहीं ना कहीं साथ में जुड़ी भी रहती इतनी व्यापक हैं हमारे जीवन में हम कितनी बार ये वाक्य बोलते हैं होता ही रहता है भाई हमने तो किया अब आगे तो परमात्मा की इच्छा मैंने अपनी पढ़ाई की अब कितने अंक आते हैं आगे परमात्मा की इच्छा नौकरी लगेगी परमात्मा की इच्छा हमने तो इलाज करा लिया डॉक्टर को खर्चा भी कर दिया अब जान बच जाए ये भगवान की इच्छा बोलते हैं हर कोई बोलता है पदे पदे बोलता है अच्छा हो गया तो भी कहते हैं परमात्मा की बड़ी कृपा है परमात्मा ने ये कर दिया अब मान लो यात्रा चल रही है यात्रा ठीक हो गई तो परमात्मा की कृपा से यात्रा सफल हुई और दुर्घटना हो गई तो तब क्या बोलेगे <laughs> उसमें विकल्प रखते हैं वही हमारे ही कोई कर्म रहे होंगे या तो ये मान लेंगे एक परमात्मा पे तो दोष दे नहीं सकते आप कुछ दे सकते हैं जैसे कि मैं एक उदाहरण बता रहा हूं पुत्र का देहांत हो गया परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया मेरे बेटे को छीन लिया हम कहते भी हैं कि परमात्मा की जब इच्छा होगी बुला लेगा जब तक परमात्मा की इच्छा है तब तक जी रहे हर कोई बोलता है हर कोई बोलता है इतना व्यापक है ये तो जब हम हर चीज में परमात्मा को नाम लेते हैं तो स्वाभाविक है विपरीत होगा तो भी परमात्मा को लाएंगे हम या तो थोड़ा बहुत कर देते हैं भाई हमारे कर्म है फिर उसको दिख रहा है कि मेरे तो कर्म ऐसे थे ही नहीं फिर भी मेरे साथ हो गया फिर भी कुछ कहते हैं भाई पिछले कोई होंगे ये करके अर्थात इसके पीछे हमारा भाव क्या रहता है जो कुछ भी हमारे साथ में हो रहा है वो परमात्मा के द्वारा हो रहा है मूल में वो बात है तभी तो ये बातें बोल सकता है कोई व्यक्ति जितना सुख दुख सुख साधन आदि दुख साधन मिल रहे हैं वो परमात्मा के द्वारा मिल रहे हैं क्योंकि वही न्यायाधीश है वो सब कुछ करता है ये एक बात केवल इतनी व्यापक है कि इसके रूप अलग अलग हैं हम बहुत चीजें बोलते रहते हैं अंदर ये बात रहती है कि जो कुछ भी जिसको भी मिलता है वो उसके कर्मों के अनुसार मिलता है यानी वो जो कुछ भी मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल है ये एक बात अंदर रहती है उसी से ये सारा प्रकटीकरण होता है ठीक है आप आगे तो परमात्मा की इच्छा लेकिन सब जने विपत्ति काल में ये नहीं कहते भाई मेरे कर्म रहे होंगे कुछ न कुछ तो उधर कर्म रहे तो जब अच्छा हुआ तब तब तो हम ये नहीं बोलते कि भाई मेरे कर्म रहे होंगे तब हम परमात्मा पे करते हैं परमात्मा भी कारण है उसका निषेध नहीं है अच्छे और बुरे दोनों में भी परमात्मा का कारण हो सकता है लेकिन जो कारण है जितना है उतना ही तो मानना चाहिए हमारे को हम उसको पूरा मानने लगते हैं तो ये समस्याएं आएंगी कभी ना कभी खटकेगी वो बात जो गलत बात मान रखी है और प्रत्यक्ष से हमारा तालमेल नहीं बन रहा है उन बातों का सामंजस्य नहीं बन रहा है देख कुछ रहे हैं मान कुछ रहे हैं तो विरोध को कब तक आप टालेंगे किसी को जल्दी किसी को बाद में जागरूक होगा तो जल्दी आ जाएगा नहीं होगा टालता रहेगा तो मन से खेल करता रहेगा तो देर तक हो सकता है जिंदगी भर भी ना हो लेकिन फिर भी मन में बात आ जाती है कई बार बोलते रहते हैं लेकिन मन में तो वैसा रहता है तो कर्म फल को यह समझने की बात है बहुत महत्वपूर्ण बात है छोटी सी है लेकिन पिछले दिनों भी जो मैं आपके सामने बोल रहा था कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो सारा का सारा हमारे कर्मों का फल नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि दूसरे भी अपनी स्वतंत्रता से हमें देते हैं और हम भी देते हैं और ले भी लेते हैं सुख दुख दोनों एक दूसरे को बाधा पीड़ा पहुंचाते रहते हैं होता ही है क्योंकि मनुष्य की कर्म करने की स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्रता परमात्मा ने ही दी है हमारे को उसकी व्यवस्था है और कर्म की स्वतंत्रता है तो बाकी सबको हम परमात्मा की कठपुतली नहीं मान सकते कि दूसरे ने हमारा अपमान किया वो भी परमात्मा ने ही करवाया होगा क्योंकि मेरा यदि पाप नहीं होता तो मेरा अपमान कैसे होता किसी पे झूठा आरोप भी लग जाता है ना कभी पकड़ा जाता है कोई हत्या के में लकैती के में चोरी में और किसी अपराध में तो भी ऐसी ऐसी कहानियां कर रखी हैं कि अभी तो नहीं किया लेकिन इसने जरूर पीछे कुछ ना कुछ किया होगा इसलिए ये हुआ है तो इतना अटल मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की व्यवस्था से ही हो रहा है नहीं तो होता नहीं हो कैसे सकता है न्यायकारी सर्वशक्तिमान परमात्मा के रहते हमारे साथ अन्याय हो कैसे सकता है एक अंश में ये बात बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा के रहते हमारे साथ अन्याय नहीं होगा अंततः अन्याय नहीं होगा अंतिम रूप से लेकिन नीचे तो हो सकता है प्रारंभ में तो अन्याय हो सकता है यदि सब कुछ वैसे ही हो रहा है तो फिर सब कठपुतली है कोई भी हमारे को जो सुख देता है दुख देता है वो हमारे कर्मों के अनुसार है हम क्यों उनको गलत मानते हैं और क्यों उनको सही मानते हैं वो तो कठपुतली की तरह कर रहे हैं फिर फिर तो कोई कर्मफल व्यवस्था नहीं है प्रत्यक्ष भी विरोध आएगा फिर तो कठपुतली की तरह सब कुछ चल रहा है और यदि कठपुतली की तरह ही चल रहा है परमात्मा ही दूसरों से ऐसा करवा रहा है कि हमें वो सुख दुख मिल रहे हैं तो हमने जिन कर्मों का फल आज भोगने के लिए कहा जा रहा है कि ये हमारे कर्मों का फल है वो कर्म हमने कब किए थे जब हमारे कर्म की स्वतंत्रता ही नहीं है मान लो पीछे हमने किए थे कुछ कर्म क्या किया होगा पिछला कर्म मान लो कोई पाप कर्म किया किसी को कष्ट दिया किसी जानवर को मारा तो वो भी तो उसके कर्मों का फल रहा होगा इसीलिए तो हमने मारा वहां भी फिर यही सोचे ना अगर लगाना है तो सब जगह लगाना पड़ेगा कि आज हमें जो कष्ट दे रहा है कोई व्यक्ति हमें माने कि हमारे ही कर्मों का फल है और परमात्मा की व्यवस्था से वो हमें दे रहा है तो हमारे किसी कर्म का फल दे रहा है वो पीछे पिछले किसी कर्म का अच्छा वो कर्म भी हमने किसी को कष्ट दिया होगा वो क्यों दिया था हमने उस दूसरे व्यक्ति को कष्ट क्योंकि उसका कोई कर्म था <laughs> जिसके <laughs> जिसके लिए हमने किया था तो अच्छा उसका कर्म था और हम ईश्वर की व्यवस्था से हमने उसको दंड दिया कोई दुख दिया तो हमारा क्या दोष है जिसका आज हम भुगत रहे हैं? और आज जो हमें कष्ट दे रहा है जो हमें आज कष्ट दे रहा है हम कहते हैं गलत कर रहा है वो तो ईश्वर की व्यवस्था से कर रहा है हमें जितना फल मिलना था वही मिल रहा है तो देने वाला भी उतना ही दे रहा है ना जितना मिलना चाहिए उसको किस बात का दंड और नहीं तो उसको भी फिर आगे दंड मिलेगा वैसे ही यदि ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है तो फिर दंड नहीं होना चाहिए और हम कटकुतली की तरह हो जाएंगे कर्मफल की व्यवस्था खंडित होगी क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता नहीं रहेगी पाप और पुण्य ही नहीं है फिर तो कुछ तो इस आधार को हम कभी भी नहीं हटाएंगे कर्मफल व्यवस्था को समझते हुए कि कर्म की स्वतंत्रता हमारी है ये सिद्धांत है खंडित नहीं हो सकता हम अपनी इच्छानुसार अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं हम कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं जब दूसरे भी इच्छानुसार अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं धर्म अधर्म कर सकते हैं तो उसके कारण से हमारे को सुख दुख भी आ सकते हैं वो धर्म पूर्वक भी आ सकते हैं अधर्म पूर्वक भी आ सकते हैं तो हमें ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जो भी सुख दुख हमें मिलता है वो सारा का सारा हमारे कर्मों का फल हो अनिवार्य नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फल हम उसको कहेंगे जो हमारे कर्म के अनुसार हो और जो दे रहा है उसे हमारे कर्मों का पता हो तब तो हम उसको फल कहेंगे नहीं तो फल नहीं कहेंगे अब जो दूसरे हमारे को दे देते हैं ले देते हैं उसको क्या कहना चाहिए जो कल आपके सामने बात रखी उनके कर्मों का हमारे पर परिणाम आया है मिलावट करने वाले के कर्म का हमारे पे परिणाम आया है किसी ने सड़क खराब बना दी पुल खराब बना दिया वो टूट गया या गड्ढे हो गए हमारी दुर्घटना हो गई ये कर्म तो उसने किया था वहा उसके कर्म का फल नहीं है हमारे पास में ये ये उसका परिणाम है फल तो उसका उसी को मिलेगा बाद में मिलेगा नहीं तो करे वो और फल हमारे को हम उसको फल कहेंगे तो करे कोई और फल किसी और को हो रहा है ये कर्मफल के विपरीत जाते हैं तो जो भी कुछ होगा होगा वो सब परमात्मा से ही होगा परमात्मा की इच्छा से ही होगा परमात्मा के रहते अन्याय हमारे साथ नहीं हो सकता ये वाक्य अंतिम स्थिति के लिए ठीक है कि अंतिम रूप से हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा लेकिन प्रारंभ में तो दूसरे हमारे साथ अन्याय कर सकते हैं हम भी दूसरों के साथ कर सकते हैं होता है जाने अनजाने में और उसका जो अन्याय हुआ उसकी पूर्ति फिर परमात्मा करेगा उसकी व्यवस्था है इसलिए अंततः हमारे साथ अन्याय नहीं होता लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ही हम ये मान लें कि अन्याय हो ही नहीं सकता दुख हो ही नहीं सकता तो फिर हमको कोई सुरक्षा नहीं करनी चाहिए कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए किसी के प्रति कोई खेद नहीं होना चाहिए कि भाई इसने मेरे साथ ये कर दिया वो तो फिर जैसा है हमारा ही हो रहा है हमारे कर्मों का फल है और ऐसा भारत में बहुत सारे मान करके चुप भी रह जाते हैं कुछ इज्जत के कारण भी चुप रह जाते हैं कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि सबको नहीं बताते पुलिस में नहीं देते और कुछ इसलिए भी कि अब हो गया भोग अपने कर्म थे भोग लिए अब क्या पड़ा है इसमें तो बताते नहीं सूचना नहीं देते और ऐसे अपराधी पढ़ते भी रहते ये भी एक अपराध है क्योंकि तो हमारी इस प्रवृत्ति के कारण से अपराधी खुले घूमते हैं वो पकड़े नहीं जाते कम पकड़े जाते हैं और वो फिर वैसी वारदाते करते रहते हैं तो समाज को और दुख पहुंचाने में हमारी ये प्रवृति भी कारण बनती है। तो अब इसका एक भाग और आगे देखते हैं कि एक तो हुआ कर्म का फल कर्म के अनुसार उसी को मिलता है देने वाला जानता है उसको दूसरा है कि कर्म किसी ने किया और दूसरे के ऊपर किसी ने सेवा की समाज सुधार किया उससे लोगों के बहुतों के जीवन सुधर गए तो जो करने वाला है समाज सुधारक है सेवा कर रहा है उसके कर्मों का फल नहीं मिला है उनको उस कर्म का उन पे परिणाम आया है उन्होंने ऐसा किया गांव में स्वच्छता का अभिमान किया अभियान किया शिक्षा का किया स्वास्थ्य का किया और भी जो भी है अन्याय अत्याचार हटाया चेतना जगाई जो भी किया मकान बना के दिया ये जिसने समाज सेवा की उसका उस कर्म का फल उसी को मिलेगा समाज से मिलता है समाज से मिलेगा नहीं तो बचा हुआ जो है वो परमात्मा से मिलेगा कई बार ऐसा होता है प्रचार में करते हैं ये हमने इतने साल प्रचार किया गांव गांव गए लोगों तक गए विद्यालय विद्यालय गए कारागारों में गए लोगों को गली गली में जाके बताया सिखाया, कोई फल ही नहीं मिला आता है समझ में बहुत बार हो जाता है जितना हम चाहते थे उतना फल नहीं मिला और फल नहीं मिला तो मन में क्या भाव आता है हमने जो किया वो व्यर्थ चला गया उसका वो परिणाम नहीं आया अध्यापक सोचेंगे प्रशासक सोचेंगे गुरु लोग सोचेंगे परिवार वाले सोचेंगे जो परोपकार आदि के कार्य करते कि हमने जैसा चाहता जो जितने इतना किया लेकिन उसका कोई फल नहीं आया और वो फिर निराश होते हैं कि फल नहीं आया है जबकि वास्तविकता यह है कि यूं कह सकते हैं कि परिणाम नहीं आया फल नहीं आया ये कैसे कह रहे हैं फल तो आएगा समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया जितना जिसने किया बुरा किया तो बुरा और अच्छा किया तो अच्छा उसका फल तो आएगा उसी को मिलेगा वो कहीं नहीं गया है जो ईश्वर को स्वीकार करता है आस्तिक है मानता है कि ईश्वर तो फल अवश्य देगा ही वो अपने कार्य की सफलता का या फल का आकलन समाज से नहीं करता क्योंकि उसको ये भी पता है कि मैंने ऐसा किया और ऐसा हो ही जाए यह कोई आवश्यक थोड़ ना है वो भी स्वतंत्र व्यक्ति हैं सब कर्म में स्वतंत्र हैं सुने ना सुने करें ना करें उनकी अपनी मजबूरी है उन पर अपने दबाव हैं तनाव है उनकी अपनी परिस्थितियां हैं उनको और भी दूसरे कुछ बताने वाले हैं वहां होता ही नहीं होता ये ये सोच करके चलना कि वहां होगा ही और मेरे करने से हो जाएगा ये अपने आप में एक गलत बात है मिथ्या है भ्रांति है हो सकता है हम अच्छा करेंगे तो होता भी है परिवर्तन भी आता है लेकिन सब में हो जाएगा जल्दी हो जाएगा ये कोई अनिवार्यता नहीं ऐसा सोचना ही गलत है हम कितने भी अच्छे हों लेकिन सब में नहीं होता है वो सब अपने अपने स्तर पे चलते हैं लेकिन इसके बाद भी उन परिणाम नहीं आया तो भी करने वाले का पुण्य कुछ कम नहीं होता उसने अपना प्रयास किया है पूरा और ना उसको निराश होने की जरूरत है किसी तरह की जो ईश्वर को मानते हैं वो तो जो भी करेंगे फल मेरे को प्राप्त होगा उसको कोई चिंता नहीं कि दूसरे कितने कर पाते मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया मैंने समाज सुधार के लिए प्रयास किया बस नहीं तो दिक्कत होगी तो ये एक तो फल और एक परिणाम तीसरा है प्रभाव किसी ने कुछ कर्म किया और दूसरे पे सीधा जो परिवर्तन आ रहा है चालक ने दुर्घटना की लोगों को चोट लग गई किसी ने सेवा की लोगों को लाभ हो गया सीधे सीधे ये तो परिणाम में आया लेकिन इसको देख करके दूसरों पर जो अंतर आता है दो गाड़ियां टकरा गई शराब पिए हुए थे वहां अंदर जो कोई मर गया है किसी की हड्डी टूट गई उसको देखने वाले जो खड़े हैं दूर उस दुर्घटना को जो देखने वाले हैं उन उनपे भी तो कुछ अंतर आता है उस कर्म का सीधा या नहीं आया है वो कर्म का तो वहीं पर ही टक्कर लगी हाथ पैर टूट गए खून आ गया ये इतना हो गया बस ये परिणाम है अब जो इसको भी देख करके जो लग गई उसके पैर टूटे हैं खून बिखरा हुआ है ये है उसको देख करके जो किसी पे और अंतर आ जाता है इसको प्रभाव कह हैं और तीसरे स्तर पे तमान्य रूप से उसको भी परिणाम कह देते हैं लेकिन उसको हम एक अलग स्तर पर ले लेते हैं प्रभाव किसी की मृत्यु हो गई अब घर वालों पर जो अंतर पड़ा उसका वो उनके भी कर्मों का फल नहीं है किया किसी ने मरा कोई अब परिवार वाले पत्नी बच्चे या बेटा चला गया तो माता पिता दुखी हैं अब ये जो चीज हो रही है ये प्रभाव के अंतर्गत है ये भी कर्म का फल नहीं होता है तो ये जो दूसरे तीसरे स्तर पर जो हमारे पे आते हैं इन सबको हम प्रभाव के रूप में देखेंगे और इन परिणाम और प्रभावों में हमारा अपना भी योगदान रहता है एक घटना देखी हमने कोई रेल से कट गया उसको देख करके एक बहुत दुखी हो गया एक मूर्छित हो गया एक का कई दिन मन खराब रहा भोजन में इच्छा नहीं की भयभीत हो गया हमेशा के लिए आघात लग गया यह हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारा पहले का ज्ञान कैसा है हमारी समझ कैसी है बुद्धि कैसी है अब इसको देख करके जो हमें दुख होता है किसी को बहुत अधिक दुख हुआ किसी को कम दुख हुआ ये सब उसके कारण से सीधा सीधा नहीं इसमें हमारा भी मिश्रण है तो किसी का देहांत हो गया पति का परिवार में जो कोई दिक्कत हुई है अब जो बाधाएं हो रही हैं उतना तो माना जाएगा कि इसका वास्तविक है लेकिन वो ज्यादा दुखी होते हैं तो वो अपनी कल्पना से अविद्या से दुखी होते हैं उसकी पूर्ति उसका न्याय नहीं होता है परमात्मा की तरफ से जो पूर्ति होती है क्षतिपूर्ति होती है वो वास्तविक जितनी है उतनी ही होती है जितना होना है उतना ही होना है हम कल्पना से अधिक दुखी हो गए दुगने चौगने उसकी पूर्ति की बात नहीं होती है। और कोई कम दुखी हुआ तो उसकी पूर्ति कम होगी ऐसा भी नहीं है वो तो बराबर होगी तो अब इस दृष्टि से हम जब संसार में देखेंगे तो बहुत सारी घटनाओं को देख करके हमें ये सोचना होगा कि ये कर्म का फल है या कर्म का परिणाम है या कर्म का प्रभाव है तो बहुत सारी चीजें हम परिणाम और प्रभाव में डाल देंगे और अब यह नहीं कहेंगे किसी को कि भई ये हुआ तो ये सिर्फ कर्मों में ही ऐसा लिखा हुआ था मेरे कर्म ही ऐसे थे और जब हम उसको परिणाम और प्रभाव मानेंगे तो अब हमारे पास बाध्यता नहीं है कर्म फल होगा तो हम बाध्य हो जाएंगे सोचेंगे तो मिलना ही था हम उसको यूं का स्वीकार कर लेंगे जब हम परिणाम और प्रभाव मानते हैं तो अब उसको रोकने का प्रयास करेंगे गलत है इसको रोकना और इतना विश्वास अवश्य रखेंगे कि जो परिणाम प्रभाव में वास्तविक हमारी हानि हुई है उसकी पूर्ति परमात्मा की तरफ से होगी और यही बात अन्य लाभकारी चीजों में भी है कि किसी ने हमारे को रिश्वत दे दी या हम कहीं जा रहे हैं और हमारे को कोई चीज मिल गई खजाना मिल गया ऐसे ही तो हम प्राय सोच लेते हैं कि यह मेरे कर्मों का फल है संयोग से, से है हमारे को मिल गया दूसरे को मिल सकता था लेकिन यदि हमने उसको भोग किया है हमारी मेहनत का नहीं और हमने भोगा है चाहे से लिया है और किसी तरह से लिया चोरी करके लिया तो हमने भोगा है तो हमारा कर्माशय घट जाएगा उसके अंदर उतना घट जाएगा और दंड भी मिलेगा हमारे को और दुख मिला है तो जितना उचित है उतना दुख की पूर्ति हो जाएगी या तो कर्माशय क्षीण हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा वो भी न्याय है और नहीं तो उसकी पूर्ति होगी कोई दूसरी चीजें हमारे को प्राप्त होंगी कर्म फल के संदर्भ में हमारे को ये कुछ बातें समझनी होती है आप में से कि को अभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं नहीं तो मैं आगे के प्रश्न लेता हूं आपके फिर कर्म फल के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग लिख करके दीजिए मैं उसको और विषय को ले लूंगा तो इनके प्रश्न ले लेता हूं मैं अभी रामचारी परमवीर जी का प्रश्न है इस जन्म में पिछले जन्म के संस्कार कैसे आते हैं एक कहा जाता है पिछले जन्म के संस्कार आते हैं तो संस्कार तो चित्त में होते हैं और जब पिछले जन्म में शरीर छूटा था तब तो केवल आत्मा शेष था शरीर और आत्मा के अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी नष्ट हो गए थे तब चित्त में उपस्थित सभी संस्कार भी नष्ट हो जाने चाहिए जैसे किसी कंप्यूटर के नष्ट हो जाने से उसमें उपस्थित सभी जानकारियां नष्ट हो जाती है तो संस्कार मन में चित्त में रहते हैं और चित्त पिछले जन्म में शरीर के साथ में छूट गया ऐसा मान के इन्होंने लिखा है तो वो चित्त छूटता नहीं है एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म शरीर में जो चित्त है मन है अंतःकरण है उसमें सारे संस्कार रहते हैं और वो आत्मा के साथ साथ चलता है आगे आत्मा के साथ आगे चलता है इसलिए वो संस्कार नष्ट नहीं होते वो चलते ही रहते हैं शरीर नष्ट होता है मान बुद्धि ये जो स्थूल गोलक है जो दिमाग हमारे कहते हैं ब्रेन कहते हैं ये तो गोलक है ये तो यहीं रह है जाता है लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसमें संस्कार हमारे आत्मा के साथ साथ चलते हैं वो अगले जन्म में जन्म जन्मों में जाते रहते हैं इसलिए इनका जो प्रश्न है कि संस्कार कैसे आते हैं तो वो चित्त के साथ ही अंतकरण के साथ साथ हमारे पास आत्मा के साथ चलते रहते हैं और वही जन्म जन्मांतर में जाते रहते हैं इन्हीं का अगला प्रश्न है कि ईश्वर ने जिस प्रकार सत्वर स्तम के संयोग से अनेक लोक लोकांतरों और पृथ्वी को बनाया उसी प्रकार मनुष्यों और अन्य प्राणियों को भी सीधे सीधे क्यों नहीं बनाया सत्वर स्तम्भ तीन कण माने जाते हैं प्रकृति के दर्शनों के अनुसार तो उसी से ये चीजें बनाई है तो उसे कुछ और बनाया महत्व बुद्धि तत्व तो अहंकार इंद्रिया कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन महाभूत ये सब बनाए तो उन सत्वरस्तम से सीधे ही शरीर क्यों नहीं बना दिया क्योंकि तो सीधे बनता ही नहीं है अगर सत्वरस्तम का संयोग ही मात्र होता सीधे सीधे तो ये शरीर हमारा शरीर ऐसा नहीं रहता सत्वरस्तम की छोड़ दीजिए सीधे परमाणुओं से भी हमारा शरीर नहीं बनाया हम यो कहें हमारा शरीर किससे बनाए तो उसकी मूलभूत मूलभूत इकाई हम कोशिकाई कहेंगे हालांकि कोशिका में भी बहुत सारी चीजें हैं और उसके पीछे भी अंदर जाएंगे तो अणु भी मिलेंगे और परमाणु भी मिलेंगे वो सब है अंत में जाओ सतुरस्तम सब कुछ होगा लेकिन इकाई क्या कही जाती है कोशिका कही जाती है मांसपेशियां हैं हड्डियां हैं वो भी अलग अलग हैं। तो शरीर बनता ही ऐसे है तो वो तो प्रकृति की भी वैसी व्यवस्था है परमात्मा सीधे शतुरस्तम को यूं इकट्ठा कर देता उसका समूह होता वो हमारे काम का नहीं था उससे और चीजें बननी चाहिए थी तो वो सब बनती है व्यवस्था से बंती सत्वरस्तम से ही है सीधे बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है उस प्रक्रिया से उसमें कोई उसको प्रयत्न ने विशेष नहीं होता वो यथावत बंती ही रहती है तभी हम उपयोग कर पाते हैं तो आगे इनका प्रश्न है मनुष्यों और प्राणियों को पृथ्वी माता के गर्भ से ही जन्म क्यों दिया तो वहां पर यही थी इसी रूप में था जहां जो अनुकूलता है सृष्टि के प्रारंभ में वहां उसी तरह से परमात्मा ने जन्म दिया है कुछ न कुछ व्यवस्था तो हमें माननी पड़ेगी माता का गर्भ तो था नहीं माता से तो पोषण मिल नहीं सकता था तो उसके लिए क्योंकि वेद मंत्रों में भी ये बातें आती हैं कि उस समय प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी मृदु थी पिलपिली थी मृदु कहते हैं पिलपिली जो सख्त नहीं थी जैसे आज तो सख्त है ऐसी मृदु थी वो उसके अंदर हम रह सकते थे जो छोटा बच्चा कोमलता से रहना चाहता है रहना की स्थिति होनी चाहिए वैसी कोमलता थी उस तरह से स्थितियां थीं उस समय ऐसे ही परमात्मा ने बनाया था वो ही था तो वहीं से एक बार तो हमारी उत्पत्ति माननी होगी दूसरे प्राणी हो और हो वो सब ऐसे ही बने इसी तरह से प्रारंभ में बने एक दूसरे से नहीं बने तो आज का तो समय हो गया फिर आगे देखेंगे प्रणाम था ओ... सरकार अभिवादन ओमश कढ़ी ले लीजिएगा धनवाद